आइए सुने कार्यक्रम हवा महल प्रसन्न सुनिए किराए की मूछ मौत का एक दिन वयन है नींद क्यों रात भर नहीं आती वाह मुश्ताक खूब, खूब। क्या कहने हैं यार खूब कहने लगे हो खूब कहने लगे हो अमर राजे हमारी सोबत में रहकर भी कोरे ही हो मेरा शेर नहीं है तुमने मिर्जा की रूह को तोड़ पा दिया देखो मुश्ताक तुमने फिर मिर्जा का नाम लिया मैंने तुम्हें हजार बार कहा है कि मेरे सामने मिर्जा का नाम न लिया करो मेरी सुलक के रह जाती है तुम कौन से मिर्जा को समझ रहे हो? अरे मिर्जा से हमारे साथ हैं हरे पर आता है कि अपना सर पूछते हैं वो के गालिब कौन है अमा ये मिर्जा गालिब का शेर है राधे हो यार हम कहा तुम बिल्कुल गालिब मियाग सारी मुस्ताक मियाग सारी बता रहे अरे तुम चुप रहो जी तुम कौन से बड़े जानकार हो हमको शेर अच्छा लगा हमने इनकी तारीफ कर दी तो मतलब कि रेवड़ी और आपन आपन को दी <laughs> <laughs> <laughs> अरे भाई तो खबरदार कर दिया गैर के सामने तुम्हारी किरकिरी हो जाती चलो अच्छा छोड़ो इसी गजल के और शेर सुना शेर सुनो मगर तारीफ मिर्जा गालिब की करना अच्छा एक गिलास पानी पियोग नहीं चाय अरे फखरू चाय लाओ खाली चाय जी सरकार चाय वगैरह लाओ जी बहुत अच्छा लो भाई शेर सुनो पहले आती थी हाले दिल पे हंसी हंसी वाह वाह वाह वाह पहले आती थी हाले दिल पे हंसी वाह पहले आती थी हाले दिल पे हंसी अब किसी बात पर नहीं आती नहीं आती वाह वाह वाह जानता हूँ स्वब ता तो जानता हूं सवाद तात तो जोहद पर तबीयत इधर नहीं आती नहीं वा, आती है <laughs> <laughs> अरे वाह वारे ज्ञानी क्या खूब <laughs> <laughs> <laughs> अरे अर्जुन लाल भाई मिर्जा गालिब के पास जाने का ना पास मिलेगा और न परमिट। मिलेगा काहे वो अल्लाह को प्यारे हो गए <laughs> समझ गए समझ मिर्जा गालिब का यही शेर जो मैंने अभी सुनाया ना इसी के सिलसिले में एक लतीफा सुनू। सुनाओ हमारे एक दोस्त बेहद काबिल अच्छा उर्दू में हिंदी में अंग्रेजी में संस्कृत में वाह गाने में नृत्य में जवाब नहीं वाह किसी सिलसिले पर बात शुरू की नहीं आपने के उन्होंने अपनी काबियत को ध्यान में रखते हुए गढ़ दिया एक लतीफा और इस खूबी से बयान करते कि क्या मजा जो आपको यकीन ना आए? एक स्कूल में गालिब डे पर बच्चों ने एक छोटा सा स्केच पेश करना चाहा। अच्छा स्कूल के बच्चे हमारे उन्हीं दोस्त के पास आए और कहा कि हमें कुछ बतलाई हमारे दोस्त ने कहा हम रेहरसल आकर देखेंगे अच्छा तो सीन ये था कि मिर्जा गालिब एक मुशायरे में खुद अपनी गजल सुना रहे लड़के ने जो गालिब का किरदार कर रहा था शेर पढ़ा जानता हूं सवाबता तो जहुद पर तबीयत इधर नहीं आती हमारे डायरेक्टर दोस्त बोले शेर फिर पढ़ो लड़के ने उसी अंदाज से शेर फिर पढ़ा जानता हूं सवाबता तो जहुद पर तबीयत इधर नहीं आती बोले गलत जानता हूं ताहुद पर जानता हूं सवाबता तो जोहद पर बीयतर नहीं आती। आहकर अपनी दाइनी ख्याली तखय में हंटते हुए कहा इस तरह पढ़ो लड़के, <laughs> लड़के ने कहा जानता हूं स्वबा तो जोद पर <laughs> बोले शाबाश फिर बाई तरफ की ख्याली मूझ को तखयल में एट कर बोले मुझसे क्यों मिया मुश्ताक मैंने कहा हुजूर शेर को एक अंगा पढ़वाकर मिर्जा की रूह को ईजा पहुंचा रहे हैं आप लड़का पहले ठीक पढ़ रहा था आहा, आहा, तो बोले मिया साहब जिस तरह तुम पहले पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो <laughs> <laughs> <laughs> मान गए मान मान मान मान मान मान मान मान हम लोग एक दफा ये तय किया कि भाई नाटक स्टेज पर की जाए अच्छा और उमा राम जी दास से पाठ जरूर करवाए अपने मित्र रामजी दास से पहले भेंट उनका लंबाई जान फुट बस। बस। हाँ। और शरीर से बहुत भारी गोल मटोल जैसे फुटबात और <laughs> मुंडा घुटावत रहे दाढ़ी मूच रखाव एक बड़ा शौक जब खाली बैठे हुए तो तुलसी दास के चौपाई कहा झूमा और खूब मोछाइ सा शौक चर्रावा यार लोग मिलके के उनकी शादी कराई थी वहा भाई राम जी दास की लंबाई के कमी भगवान उनके मेहरिया पूरी आता हाँ। और, तो हाँ। और राम जी दास यह बात बहुत ख्याल रखता है की उनके बीवी उनसे बहुत ही खुश रहा है वह हाँ। हम सब मिलकर राम जी दास ने कहा कि भाई तुमका नाटक में पाठ करे पड़ी तो पहले तो नहीं नहीं की मुदा जब हम लोग बहुते कहा कि भाजी देखिए हैं तो खुश हुई हैं और हैं कि तो है और <laughs> पति <laughs> तो बहुत ही जबरदस्त एक्टर है तब कहीं जाए राजीव भाई हाँ तो पहले हम सब मिलके उनके दाढ़ी मोज सफा करवा <laughs> कह के, के स्टेज पर नकली कटार दार से कुछ रुबाब अच्छा <laughs> <या, laughs> तो भाई नाटक कई दिन आवा ड्रेस पहनावा गवा मेकअप गांकअप की लगाई दी गई उनके खूब दिया उनका कि देखो भाई ड्रामा बोले और, कहुनो कसर रही न जाए। <laughs> और सामने अगुए सीट पे उनके मेहरारू को बैठा दिया गवा <laughs> तो फिर नाटक शुरू <laughs> बस बस बहुत बढ़ कर मेरे सामने बातें न करो नहीं तो सारी कलाई खोल कर रख दूंगा अरे जाओ जाओ बहुत देखे हैं कलाई खोल देने वाले हम तुम्हारी धौस में आने वाले नहीं हैं। हमारे पुरखों का जो तुम पर एहसान है उसे भूल गए पुरखों का एहसान जताने वाले तुम कौन होते हो अरे शेख अपनी अपनी देख जुबान खुलवाते हो अरे मेरे भी तुम पर बहुत कुछ एहसान है तुम उन्हें भी इतनी जल्दी भूल जाना चाहते हो तुलसी वे नर मर चुके जैसे मांगन जाए तीनते पहले वे मुए जिनम सतना पचीस दफा मांगने गया हर बार ना ही ना ही एक दफा दे दिया उधार तो बन गए करतार और उसकी आला गांव-गांव में घाटे फिर रहे हो समय किसी पर भी आ सकता है अरे बड़े नाक वाले हो तो दो मेरा पैसा इसका मतलब तो ये हुआ कि कर तुम कर्ज देकर इज्जत लेना चाहते हो मेरे पास जब होगा तब दे दूंगा ठाकुर नमक ऐसी नमक नहीं खाया जाता ज्यादा जिद न दिलाओ नहीं तो अभी वसूल करके बतला दू शौक ऐसी अगले मंगलवार तक वसूल नहीं कर लिया तो ये मूछ <laughs> किराए की पड़ रहे हो। इसके से हो थीक है रा फिर ठाकुर देख राम जी के बीबी ने जब भी देखा कि राम जी के हाथ में मूछ छखड़ के आए गए तो मारे हंसी एक मुहमा रूमाल ठूस <laughs> और जब तो गए। अच्छा। आ, और तुरंत अपनी बाई फेंक के बोले, ठीक है ठाकुर, देख <laughs> <laughs> और आए लोगा कपड़ा उतार उतार फेंके लगे और हम लोग कहा वाह वाह बाबा राम जी खूब सीन जमाए गुस्से से बोले आ, तो भाई हम तो ही जानते ही थे कि आप लोग हमारी इज्जत ले, ले <laughs> हमारे एक दोस्त की रूख गजा थी सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना भाई वाह डींग <laughs> हाँकना शान भगड़ना बातचीत में सोते जागते में उठने बैठने में चलने फिरने में तसन्नो बनावट <laughs> अच्छा ये बात है चलते तो मालूम होता कि मुगल रोब शहनशाहल के साथ दरबार में आकर कुछ फैसला सुनाना चाहते अच्छा सोते तो आंखें खोलकर इस ख्याल से कि देखने वाला यह समझे कि वो जाग रहे मगर दरअसल मालूम यह होता कि उनकी रूह तो जन्नत को सिधार गई खाली उनका ताबूत पड़ा है चलते तो ऐसा मालूम होता कि किसी लांड्री वाले ने उन पर कड़क माड़ी कलब देकर स्त्री कर दी है एक दिन होटल में तिरछे चले आ रहे अच्छा जैसे कनौतिया खड़ी किए रेस का घोड़ा तिरछा चलता है <laughs> वाई वाई। कदम कदम बताशे की चाल सात चंचेली चाटे ये चमचे भी अच्छा चंद्र लोग जो उन्हें उस्ताद नहीं मांगते थे होटल में बैठे थे देखकर कर खड़े हो गए अच्छा हमारे दोस्त एक दिन पहले ही रंगमंच पर एक नाटक पेश कर चुके थे अच्छा डायरेक्शन की तारीफ सुनने को बेताब थे एक लड़के ने दूसरे से कहा तुमने कल मंच नाटक देखा नहीं तो क्यों अमां बड़ी भूल की देखना था क्या हुआ क्या बहुत उमदा नाटक था फर्स्ट क्लास वर्स्ट किसने प्रोड्यूस किया है और कौन कर सकता है वर्स्ट के बाद बादशाह तो हम ही हैं गुरु ये नाटक की बुराई कर रहा है वर्स्ट के माने है बहुत खराब है तो वो हमने प्रोड्यूस नहीं किया <laughs> <laughs> दोस्तों की एक मुशायरे नुमा बैठक में हाँ। दोस्तों ने अपना अपना कलाम सुनाया अच्छा एक सेठ व्यापारी को भी जोश आया बोले हाँ। हाँ। हाँ। हजरात हजरा, हाँ। अगर इद हो तो अर्ज करूं। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। है अब हर एक उनके इशारे में निशान आ है आबस की हर एक सारे में निशान और वो प्रेम भी करे कर तो गुजरता है गुमान का <laughs> दूसरा सुन लीजिए हजरा याब न वो समझे है न समझा मैं उनकी बात दे और दिल उनको न तो दे मुझको जवा की रहमत चलिए इसको मोहब्बत का कर दिया। सच फरमाइएगा शेर आपको से बरामद हुए किस खरीदे हुजूर यकीन जानिए मैंने ये शेर नहीं बेचे बल्कि मेरी जेब कट गई और सेठ साहब ने किसी जेब कतरे से ये शेर खरीद लिए साहेबान पूरे पाँच रुपए में खरीदे हैं क्या सबूत है कि ये शेर इनके हैं सेठ साहब इन शेरों को आपने गलत पढ़ा है अगर मैं सही सुना दू तब तो आपको यकीन आएगा तो शेर सुनाइए है बस के हर एक के इशारे में निशान और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और ठीक ठीक है है यारब न वो समझे है न कि मेरी बात दे और न दिल उनको तो दे मुझको जबा और ठीक ठीक ठीक है है जी तो हजूर आपने गलत शेर पांच रुपए में खरीदे तो सही शेर कितने में खरीदते हैं बोलिए दस रुपए में लाइए लीजिए शुक्रिया और सेठ साहब पांच रुपए और दे दीजिए वो किस बात के इस बात के बताने के कि ये शेर दरअसल है किसके बतलाइए हुजूर ये कलाम गालिब का है सेठ जी प्योर माल बेचा करो घाटे का कोई खतरा नहीं रहेगा अभी आपने मुख्तार अहमद का लिखा और उन्हीं द्वारा प्रस्तुत प्रहसन किराए की मूच सुना कलाकार थे मिश्रीलाल, हमीद मजनू शबी अब्बास कब्बन मिर्जा और भगवान सिन्हा